कानों सुनी सो झूठ सब नंबर एट पहला प्रश्न अगर कान से सुना सब झूठ है तो फिर सदगुरु के उपदेश का महत्व क्या रह जाता है तुम पर निर्भर है अगर कान से ही सुना बस कान से ही सुना तो कोई भी अर्थ नहीं लेकिन आंख से भी सुनने का ढंग है सदगुरु को सुनो ही मत देखो सत्संग का अर्थ होता है सतगुरु की सन्निधि अनुभव करो सदगुरु का स्वाद लो जो कहा जाता है वह तो कुछ भी नहीं सागर की सतह पे उठी लहरों की भांति है जो नहीं कहा जाता है जो नहीं कहा जा सकता है वहीं असली मोती है सागर की गहराई में शब्द ही सुने तो चुग गए शब्द के पीछे जो मौजूद है उसे देखा तो पा लिया शब्द जहां से आते वहां सीढ़ी लगाओ सदगुरु के सुनने में उतरो उसकी वाणी से खेलो प्रारंभ में ठीक है खिलौनों की तरह फिर धीरे धीरे खिलौने छोड़ो असली बात असली बात तो सदगुरु की उपस्थिति है असली बात तो उसका अस्तित्व है उसकी सत्ता है उसकी सत्ता के रंग में रंगो असली बात तो संगीत है उसका जो बोला जाता है वह तो बड़े दूर की खबर है प्रतिबिंबों का प्रतिबिंब है जो नहीं बोला जाता सत्य वहां विराजमान है सत्संग का अर्थ सुनना नहीं होता सत्संग का अर्थ होता है साथ होना संग होना सदगुरु के साथ चलो सदगुरु के साथ डोलो सदगुरु के लिए हृदय खोलो कि उसकी किरणें तुम्हारे अंधकार में प्रवेश कर जाएं। यही मेरा अर्थ जब मैं कहता हूं आंखों से सुनो बेबुझ लगेगी बात आंखों से कहीं सुना जाता आंखों से सुना जाता है सुना जा सकता है सदगुरु को पियो उसके अरूप को उतरने दो तुम्हारे भीतर उसके निराकार को झनकार लेने दो तुम्हारे भीतर अवसर दो उसका हाथ तुम्हारी वीणा पर पड़े संकोच ना करो संदेह ना करो झिझ को मत सुरक्षा मत करो हम सब सुरक्षा में लगे रहते और मजा है कि बचाने को कुछ भी नहीं हो बड़ी सुरक्षा में लगे रहते कल दरिया ने कहा कि हाथी तोड़ देता किले के द्वार को जैसा किले का द्वार है ऐसा ही आदमी भी है जैसे किले के द्वार पर भाले लगे होते हैं बर्छे लगे होते हैं कि कोई तोड़ न सके तोड़ना दूर द्वार के पास भी ना आ सके ऐसे ही आदमी ने भी बड़े अदृश्य बर्छे अपने चारों तरफ लगा रखे कोई तुम्हारे पास ना आ सके कोई तुम्हारा द्वार दरवाजा ना खोल ले तुम बड़े भयभीत हो तुम 24 घंटे अपनी सुरक्षा में लगे हो यही सुरक्षा छोड़ दो सदगुरु के पास तो क्रांति घट जाए सदगुरु का अर्थ है किसी व्यक्ति में तुमने ऐसा कुछ देखा कि वहां तुम अपने को बचाना ना चाहोगे किसी व्यक्ति के पास तुमने ऐसा कुछ देखा कि वहां तुम अपने को लुटाना चाहोगे किसी व्यक्ति के पास ऐसा तुमने कुछ देखा कि अगर वो लूट ले तो तुम्हारा धन्य भाग अगर तुम बचा लो तो तुम अभागे प्रश्न सार्थक है? कई के मन में उठा होगा दरिया कहते हैं कानो सुनी सूठ सु सब आंखों देखी सांच तो फिर सदगुरु के उपदेश का क्या अर्थ फिर तो दरिया के इस वचन का भी क्या अर्थ ये भी तो सुना ही होगा किसी ने नहीं अर्थ है ये तुम्हें चेताने की बात है सच और झूठ में बहुत फासला नहीं है फासला बहुत हो भी नहीं सकता किसी ने इमरसन को पूछा कि सच और झूठ में कितना फासला है तो उसने कहा चार अंगुल का आंख और कान के बीच जितना फासला है बस चार अंगुल का फासला है कान जो लेता है जो ग्रहण करता है वो प्रतिबिंब होता है आंख जो देखती और लेती और ग्रहण करती वो साक्षात्कार होता है सत्य और झूठ में बहुत फर्क नहीं है इसलिए तो झूठ धोखा दे पाता अगर बहुत फर्क होता तो सभी लोग चौंक जाते फर्क चार अंगुल का है झूठ सच के बहुत करीब है ऐसे ही जैसे जब तुम धूप में चलते हो तुम्हारी छाया तुम्हारे बहुत करीब होती ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी छाया मिलों दूर चल रही हो तुम कहीं चल रहे हो तुम्हारी छाया कहीं चल रही तुम्हारी छाया बिल्कुल झूठ है छाया ही है होना क्या है वहां कोई अस्तित्व नहीं छाया का लेकिन तुम्हारे पैरों से सटी सटी चलती एक इंच का भी फासला नहीं छोड़ती ऐसा ही सच के साथ झूठ चलता है झूठ सच की छाया है अगर तुम ठीक समझ पाओ तो झूठ सच की छाया है इसलिए तो धोखा दे पाता नहीं तो धोखा भी कैसे देगा अगर झूठ बिल्कुल ही सच जैसा ना हो जरा भी सच जैसा ना हो तो कौन धोखे में पड़ेगा झूठे सिक्के से तुम धोखे में आ जाते हो क्योंकि वो सच्चे सिक्के जैसा लगता है कम से कम हो या ना हो लगता तो है बिल्कुल सच्चे सिक्के जैसा लगता है झूठ सच जैसा लगता है बस लगता है रूपरेखा बिल्कुल सच की ही होती है झूठ में भी एक ही बात की कमी होती सच में प्राण होते हैं झूठ में प्राण नहीं होते तुम्हारी छाया का ढंग तुम्हारे जैसे ही होता है रूपरेखा तुम्हारे जैसी होती तुम्हारी तस्वीर इसलिए तो तुम्हारी कहलाती सब ढंग तुम जैसा होता है लेकिन तस्वीर तस्वीर है तुम तुम हो फर्क क्या है फर्क इतना ही है कि तुम्हारे भीतर प्राण है और तस्वीर के भीतर प्राण नहीं तस्वीर तुम्हारे जैसी लगती है लेकिन कैसे तुम्हारे जैसी हो सकती झूठ सच की तस्वीर है तुमने अक्सर ऐसा ही सोचा होगा कि झूठ सच से बिल्कुल विपरीत है बिल्कुल विपरीत होता तो झूठ धोखा ही न दे पाता झूठ सच से विपरीत नहीं तस्वीर है तस्वीर आकृति बिल्कुल सच जैसी है सच से बिल्कुल तालमेल खाती ऐसा ही समझो कि रात चांद को देखा झील में वो जो झील का चांद है झूठ है असली चांद जैसा है और कभी कभी तो असली चांद से भी ज्यादा सुंदर मालूम होता है। झूठ खूब अपने को सजाता है झूठ खूब आभूषण पहनता है झूठ हीरे जवाहरातों में अपने को छिपाता है झूठ अपने आसपास प्रमाण जुटाता है झूठ सब उपाय करता है कि पता न चल जाए कि मैं झूठ आकाश में चांद है वो तो सच है झील में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो झूठ लेकिन है वो सच का ही प्रतिबिंब जो तुमने कान से सुना है वो भी सच का ही प्रतिबिंब है किसी ने देखा कोई जागा किसी ने अनुभव किया अपने अनुभव को वाणी में गुनगुनाया तुमने वाणी कान से सुनी चांद का प्रतिबिंब बना तुमने किसी संत में सीधा देखा उसके शब्दों के माध्यम से नहीं तुमने शब्द हटाकर देखा तुमने अपने और संत के बीच में शब्दों की दीवार न रखी आड़ ना रखी तुमने शब्दों को सेतु ना बनाया तुमने शब्द हटा ही दिए तुमने सीधा देखा निशब्द में देखा तब तुम चांद को देख पाओगे इसलिए मैं कहता हूं सच कहते दरिया कानों सुनी से सु झूठ सब आंखों देखी सांच आंख से सुनने का ढंग है उसी को हम सत्संग कहते तुम तो इधर मेरे पास बैठे कुछ हैं जो मेरे शब्द को ले जाएंगे संभाल कर ले जाएंगे कोई कोई कभी आ जाता है वो अपनी किताब भी ले आता उसमें लिखता जाता है उसका जोर शब्द पर है वो विद्यार्थी है सिर्ष नहीं वो अभी स्कूली दुनिया में जैसे कहीं कोई परीक्षा होने वाली हो जिंदगी की कहीं कोई परीक्षा होती जिंदगी तो पूरी ही परीक्षा है यहां शिक्षण और परीक्षा अलग अलग नहीं होते यहां तो हर घड़ी परीक्षा है हर घड़ी शिक्षण है हर शिक्षण में परीक्षा है हर परीक्षा में शिक्षण है यहां तो सब मिला है ऐसा थोड़ी कि एक दिन जब तुम अस्सी साल के हो जाओगे तो कोई परीक्षा में बैठोगे अब जीवन की परीक्षा हो रही कि वहां उत्तर देने पड़ेंगे रटे रटाए उत्तर काम आ जाएंगे कि बाजार में छपी हुई कुंजियां खरीद लोगे ये कुरान और वेद और गुरुग्रंथ और बाइबल कुंजियां हैं इनसे काम ना चलेगा तुमने अगर नानक के शब्द दोहराए तो तुम झूठ हो गए तुम अगर नानक हो गए तो सच हो गए तुमने अगर कबीर के शब्द दोहराए बिल्कुल अक्षर सा दोहराए तो झूठ हो गए तुम कबीर हो गए तो सच हो गए फिर तुमसे भी वैसे ही शब्द निकलने लगेंगे जैसे कबीर से निकले मगर फर्क बड़ा होगा अब ये तुम्हारे अपने अनुभव से निकलते होंगे अब तुम्हारा अपना झरना खुल गया है अब ये तुम्हारे होंगे प्रमाणिक रूप से तुम्हारा प्राण इनके भीतर धड़कता होगा ये मुर्दा नहीं होंगे तो कोई यहां आता है विद्यार्थी की तरह वो शब्द संभाल के ले जाता है उसकी स्मृति में थोड़ी बढ़ती हो जाती उसकी जानकारी थोड़ी बढ़ जाती वो थोड़ी और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है वो थोड़ा और पंडित हो जाता है वो दूसरों को समझाने में थोड़ा और कुशल हो जाएगा दूसरों को समझाने में याद रखना खुद तो चूक ही गया और अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम दूसरों को समझाने में कुशल हो जाते तो तुम समझते हो कि मैं समझ गया बात ठीक उल्टी दूसरों को समझाने में कुशल हो जाने से तुम्हारे समझने का कोई संबंध नहीं तुम्हारी समझ और ही बात है तुम्हें अगर समझना है तो शिष्य की तरह विद्यार्थी की तरह नहीं कोई नोट्स नहीं लेने मेरे शब्दों को कोई कंठस्थ नहीं कर लेना मेरे शब्द तो याद रहें ना रहें इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है शब्दों के भीतर जो रस डाल रहा हूं उस रस की बूंद तुम्हारे कंठ में उतर जाए शब्द तो भूल जाए शब्द तो ऐसा समझो खोल है असली बात तो भीतर है खोल को तो फेंक देना असली को आत्मसात कर लेना भोजन करते ना तो जो सार सार है वो तुम बचा लेते हो और जो असार है वह मलमूत्र में बाहर निकल जाता है शब्द तो असार है उसका कोई मूल्य नहीं जब तुम दूसरे को समझाने में उसे निकाल देते हो तब बस मलमूत्र की तरह बाहर निकल गया उससे तुम हल्के हो जाओगे इसे समझो मुझे सुन के तुमने सब इकट्ठे किए मन भारी हो गया क्योंकि वो सब इकट्ठे हो गए अब तुम जल्दी तलाश में रहोगी कोई मिल जाए अज्ञानी तो उसमें उंडेल दो अब तुम जल्दी खोज करोगे कोई भी बहाना मिल जाए कोई किसी बात को कहीं उठा दे कि तुम जल्दी से तत्पर होके जो तुम बोझ ले आए हो उसमें उंडेल दोगे ऊंडेल के तुम्हें अच्छा भी लगेगा लेकिन अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि तुम दूसरे को समझाने में सफल हो गए समझे तो तुम खुद ही नहीं हो तो दूसरे को तो क्या समझाओगे जो स्वयं समझ गए हैं वो भी बड़ी मुश्किल पाते हैं दूसरे को समझाने में तो तुम तो समझाओगे कैसे तुम तो अभी खुद भी नहीं समझे हो मगर अच्छा लगेगा अच्छा दो कारण से लगेगा तो बोझ हल्का हुआ इसलिए तो लोग किसी बात को गुप्त नहीं रख पाते गुप्त रखने में बड़ा बोझ हो जाता किसी ने तुमसे कह दिया ये कह तो रहे हैं आपसे कृपा करके किसी और को मत कहना तब बड़ी मुश्किल हो जाती वो निकल निकल आती जवान पे आ जाती बात अब उसे संभालो फिर संभाल के भीतर रखो उसका बोझ बढ़ता जाता है इसलिए लोग बात को गुप्त नहीं रख पाते बड़ा मुश्किल है बात को गुप्त रखना मन उसे फेंक देना चाहता है ये फेंकने की तरकीबें हैं जब तुम दूसरे से बात करते हो इससे हल्का पाना आता है इससे मन का कचरा थोड़ा कम हुआ दूसरे का बढ़ा वो जान वो किसी और पे फेंकेगा तुम्हारा तो कम हुआ तुम तो निर्भर हुए तो एक तो अच्छा लगता है निर्भार होना और दूसरा अच्छा लगता है ज्ञानी होने का अहंकार कि देखो मैं जानता तुम नहीं जानते मैं ज्ञानी तुम अज्ञानी जब भी तुम किसी आदमी को अज्ञानी सिद्ध कर पाते हो किसी भी कुशलता से तब तुम्हारे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती तो कोई भी बात के द्वारा तुम सदा सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हो मैं ज्ञानी दूसरा अज्ञानी इन दो बातों के कारण मजा आ जाता है उस मजे को तुम समझ मत समझ लेना और उस मजे से तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति घटित ना होगी आनंद के द्वार ना खुलेंगे विद्यार्थी होकर जो आया है वो कचरा बीन के ले जाएगा सार सार छोड़ देगा असार आसार पकड़ लेगा शब्द आसार निशब्द सार है शून्य सार है मौन सार है नहीं बोला गया नहीं बोला जा सकता जो उसमें सार है विराट को बांधोगे भी कैसे शब्दों में शब्द बड़े छोटे हैं यह तो चम्मचों में सागर को समाने की कोशिश है सागर चम्मचों में नहीं समाता और जो चम्मच में समा जाता है उसका स्वाद अगर सागर का भी हो नमकीन भी हो तो भी वो सागर नहीं है उसमें तूफान नहीं उठेंगे उसमें बड़ी तरंग नहीं आएंगी उसमें जहाज नहीं चलेंगे उसमें मछलियां नहीं तैरेंगी उसमें तुम डूब ना सकोगे तो माना कि चम्मच में जो भर आया है दो चार दस स् सागर की उनका स्वाद तो नमक का है स्वाद से धोखा मत खा जाना सागर के और भी गुण हैं स्वाद के अतिरिक्त वो कोई भी वहां नहीं और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जिसमें तुम डूब जाओ वही सत्य है वही सागर शब्द में कैसे डूबोगे वो तो चुल्लु भर पानी में डूब मरने जैसा है शब्द में कोई कभी डूबा है शब्द इतना छोटा है उसमें तुम लाख उपाय करो तो ना डूब सकोगे निःशब्द में डूबता है कोई तो एक तो है जो अपनी स्मृति को थोड़ा सा बढ़ा के अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ा के पंडित के तराजू पर थोड़ी और गरिमा रख के चला जाएगा वो चूक गया जो यहां से पंडित होकर गया वो चूक गया हानि की जगह लाभ की जगह हानि हो गई उसने और थोड़ा उपद्रव अपने जीवन में बढ़ा लिया कम न किया जो यहां शिष्य की तरह आया है जिस शब्दों में अब कोई रस नहीं जो देखने आया है जो अनुभव करने आया है जो मेरे साथ अज्ञात की यात्रा पर जाने को तैयार है जो कानों से मुझसे नहीं जुड़ रहा है आंखों से जुड़ रहा है वही कुछ सकेगा केवल वही इसलिए कहता हूं कान से सुनना बस सुनना मात्र है आंख से सुनना असली बात है गुरु को पियो गुरु पर आंखें टिकाओ गुरु की रोशनी तुम्हारी आंख की रोशनी बने गुरु का प्रेम तुम्हारी आंख से उतरे और तुम्हारे हृदय को भरे तो दरिया ठीक ही कहते हैं कानों सुनी सुझूठ सब आंखों देखी सा जिस दिन तुम गुरु को ठीक से देखने लगोगे उस दिन तुम दो बातें जानोगे जीना भी आ गया मुझे और मरना भी आ गया पहचानने लगा हूं अब तुम्हारी नजर को मैं गुरु के साथ होने का अर्थ है जीना भी आ गया और मरना भी अहंकार के तल पर मिटने की कला आ गई और आत्मा के तल पर जीने की कला आ गई असली में जीने का सूत्र पकड़ में आ गया और नकली में मरने का सूत्र पकड़ में आ गया नकली की तो चिता बना ली नकली को तो जला दिया राख कर डाला नकली को तो सूली पे चढ़ा दिया असली को सिंहासन पर बिठा दिया जीना भी आ गया मुझे और मरना भी आ गया पहचानने लगा हूं अब तुम्हारी नजर को मैं नजर को पहचानू आंख को पहचानू गुरु के अस्तित्व से जोड़ो गुरु की सन्निधि में डूबो दूसरा प्रश्न आपको प्रेम पूर्वक समझ पाता हूं औरों को समझा भी पाता हूं फिर वही समझ जीवन में प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी लाने में सहायक क्यों नहीं हो पाती कि जिसके न होने की वजह से सतत अंदर और बाहर विघटन बना रहता है कहां भूल हुई जा रही कृपा कर दृष्टि दे पहली तो बात दूसरों को समझा पाते हो इसे समझने का सूत्र मत समझ लेना यह काफी नहीं है इससे तृप्त मत हो जाना यह दूसरे को समझाना तो ऐसे ही है जैसे कि पोस्टमैन लाके चिट्ठियां दे जाता मुझे सुना तुम पोस्टमैन बन गए चिट्ठियां संभालिए और दे आए दूसरों को पोस्टमैन के हाथ तो कुछ भी नहीं पड़ता पोस्टमैन तो यहां से वहां चिट्ठियां ले जाता रहता इन चिट्ठियों में कई बहुमूल्य होती इनमें मनी आर्डर भी होते इनमें धन भी छिपा होता है इनमें प्रेम भी छिपा होता है मगर पोस्टमैन तो लाटता है अपने बस्ते में अपने झोले में एक जगह से लाद लेता है दूसरी जगह जाके उतार देता है बांट आता है पोस्टमैन के हाथ कुछ भी नहीं पड़ता न तो प्रेम पत्रों का प्रेम पड़ता है न धन का एक कण पड़ता है कुछ भी नहीं पड़ता तो पोस्टमैन बनो कि प्रोफेसर फर्क नहीं है बहुत मुझे सुन के तुम दूसरे को समझा पाओगे इससे कुछ हल ना होगा तुम नाहकी पोस्टमैन बन गए इसे तो भूल ही जाओ असली बात तो स्वयं समझना है और स्वयं समझने का प्रमाण क्या है प्रमाणिकता का पैदा हो जाना ही प्रमाण है अगर तुमने मुझे ठीक से सुना आंख से सुना तो सुनते सुनते ही तुम्हारे भीतर क्रांति हो जाएगी इसे अलग से करने की जरूरत पड़े तो समझना कि सुना नहीं चूक गए सत्य की यही तो गरिमा है कि अगर तुम समझ लो तो समझते ही मुक्त हो जाते हो जीसस ने कहा है सत्य मुक्त करता है सत्य को सुन लेने से ही मुक्ति हो जाती तुम दो दो पांच जोड़ रहे थे अब तक फिर मैंने तुम्हें कहा दो दो पांच नहीं होते दो दो चार होते तुमने सुना क्या तुम अब ये पूछोगे अब मैं क्या करूं कि दो दो चार हो जाएं क्योंकि मैं तो दो दो पांच जोड़ता रहा हूं तुम ये पूछोगे ही नहीं तुमने सुना समझा कि दो दो चार होते हैं बस दो दो चार हो गए दो दो चार होते ही थे तुम जब दो दो दो पांच कर रहे थे तब भी दो दो चार ही होते थे तुम्हारे किए से पांच नहीं हो रहे थे इसलिए अब कुछ करना थोड़ी वह तो चार थे ही सिर्फ तुम्हारी भूल थी संसार मात्र गणित की भूल है समझ की भूल है ऐसा समझो तुम जिसको पत्नी कह रहे हो सदगुरु को सुन के तुमने समझा कि कौन पत्नी कौन पति यहां कौन किसका फिर तुम थोड़ी पूछने आते हो कि अब मैं कैसे पत्नी को छोड़ू अगर पूछने आओ कि कैसे पत्नी को छोड़ू अब कैसे ऐसे जीवन में लाऊं तो तुम समझे ही नहीं सदुगुरु ने सिर्फ इतना कहा था दो दो चार होते हैं दो दो पांच नहीं होते तुम लाख मानों की तुम्हारी पत्नी है तुम्हारा पति है इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं तुम्हारे मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता न कोई पति है न कोई पत्नी सुनते ही समझ में नहीं आती बात कि कौन पत्नी कौन पति धारणा है सात फेरे लगा लिए तो पति पत्नी हो गए एक दिन तो पति पत्नी नहीं थे आज हो गए कल तलाक ले सकते हैं फिर नहीं हो सकते तो यह होना तो केवल एक तरह का एग्रीमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का समझौता है एक तरह की कानूनी बात है अस्तित्व में इसका कोई अर्थ नहीं है अस्तित्व में न कोई पति है ना कोई पत्नी अब अगर इसको समझ के तुम आए हो बोले कि समझ में तो आ गया अब कैसे पत्नी से छुटकारा हो तो समझ में आया ही नहीं क्योंकि आप किससे छुटकारा मांग रहे हो जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं उससे छुटकारा कैसे मांगोगे जानने में छुटकारा हो गया अब भागना थोड़ी पड़ेगा कि मेरी पत्नी नहीं तो भागू सुना है मैंने स्वामी राम तीर्थ अमेरिका से लौटे उनके शिष्य थे सरदार पूर्ण सिंह तो दोनों हिमालय में कुछ दिन के लिए रहने के लिए गए टहरी गढ़वाल का नरेश उनका भक्त था उसने उनके लिए दूर पहाड़ पर इंतजाम कर दिया सरदार पूर्ण उनके सचिव का काम भी कर देते थे कोई आता तो मिला जुला देते चिट्ठी पत्री लिख देते अनेक लोग आते पुरुष भी आते स्त्रियां भी आते एक दिन राम तीर्थ की पत्नी मिलने आ गई दूर पंजाब से वर्षों से छोड़े हो गए रामतीर छोड़ के चले गए तो पत्नी को बड़ी तकलीफ थी बच्चे बेपढ़ी लिखी स्त्री किसी तरह चक्की चला के आटा पीस के लोगों के बर्तन मांझ के बच्चों का पालन पोषण कर रही थी सुना कि रामतीर्थ वापिस लौट आए हैं तो दर्शन करने आई लोग बड़ी प्रशंसा करते लोग बड़ी खबर लाते अमेरिका में बड़ा प्रभाव पड़ा है ऐसी खबरें उसके गांव तक आती होंगी तो उनका दर्शन करने आई दर्शन करने आने के लिए पैसा भी नहीं था वो भी उसने आसपास के लोगों से उधार मांगा कि चुका दूंगी धीरे धीरे करके और जब वो मिलने आई और रामतीर्थ ने देखा कि पत्नी आ रही है अपने कोठी पर से तो उन्होंने सरदार पूर्ण सिंह को कहा कि मेरी पत्नी आ रही दरवाजा बंद कर दो और इसको किसी तरह समझा बुझा के भेज देना मैं मिलना नहीं चाहता सरदार पुंज सिंह को तो बड़ी चोट लगी उन्होंने तो कहा तो फिर निर्णय हो जाए अगर आप अपनी पत्नी से नहीं मिलना चाहते तो मुझे भी छुट्टी दे मैं भी चला बात ही खत्म हो गई इतनी स्त्रियां आती इतने पुरुष आते किसी से आपने कभी नहीं मिलना चाहता हूं ऐसा नहीं कहा आपकी पत्नी का क्या कसूर है क्या आप उसे अब भी अपनी पत्नी मानते रामतीर्थ को समझ आई तो गणित के प्रोफेसर थे रामतीर्थ उनको बात समझ में आ गई कि दो दो जब चार हो गए तो अब मैं पांच के हिसाब से मान रहा हूं जब एक दफा समझ लिया कि कोई पत्नी नहीं कोई पति नहीं कोई बेटा नहीं कोई मां नहीं यहां सब संबंध नदी नाव संयोग रास्ते पर मिल गए फिर बिछड़ जाएंगे अलग अलग रास्ते आ जाएंगे अपनी अपनी यात्रा पर फिर निकल जाएंगे दो घड़ी के लिए साथ हो लिए दो घड़ी के लिए संगी हो गए दो घड़ी सुख दुख में मैत्री बना ली है लेकिन भूल जाने की कोई जरूरत नहीं कि जल्दी ही रास्ते अलग हो जाएंगे पत्नी मरेगी तो पति नहीं मरेगा पति मरेगा तो पत्नी नहीं मरेगी जल्दी से रास्ते अलग हो जाएंगे तो हमारी यात्रा तो व्यक्तिगत है निजी है दूसरे से संगसाथ तो रास्ते पर मिल गए तुम घर से निकले पड़ोसी भी निकला दोनों रास्ते पे मिल गए पड़ोसी को बाजार जाना तुम्हें स्टेशन जाना थोड़ी दूर तक सांथरा चौराहा आया नमस्कार हो गई कोई स्टेशन चला गया कोई बाजार चला गया बात खत्म हो गई बस ऐसा ही है जीवन की इस अनंत यात्रा पर जब सरदार पूर्ण सिंह ने यह कहा तो रामतीर्थ को बड़ी चोट लगी और होश भी आया कि बात तो सच है जब मैंने ये समझ ही लिया कि मेरी कोई पत्नी नहीं तो आज मैं उसे रोक के जो रोकने की चेष्टा कर रहा हूं वो तो बड़ी भ्रांति की इसका अर्थ है कि मैं अभी तक समझा नहीं उन्हें इतनी पीड़ा हुई इतनी पीड़ा हुई कि सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा है कि वो बहुत रोए पत्नी को बुलाया मिले बड़े भाव से मिले और उसी दिन से उन्होंने गैरिक वस्त्र छोड़ दी सरदार पूर्ण सिंह ने पूछा ये आपने क्या किया आप सफेद कपड़े क्यों पहनने लगे तो उन्होंने कहा शायद अभी मैं असली सन्यासी नहीं शायद मैं अभी योग्य पात्र नहीं गैरिक वस्त्रों का तुमने मुझे चेताया तुमने मुझे ठीक चेताया अच्छा क्या तुमने चोट की तुमने मेरे दंभ को खूब गिराया मैं तो यही समझ बैठा था कि सब पा लिया इस छोटी सी घटना ने सब उगाड़ दिया आदमी बड़े सरल थे दम्भी होते तो सरदार पूर्ण सिंह को निकाल के बाहर करते तू शिष्य होकर गुरु को चेताने चला पहले खुद तो चेत दम भी होते तो जो कर रहे थे उसको सिद्ध करने के लिए सब तरह का तर्क जाल खड़ा करते नहीं स्वीकार कर लिया न केवल स्वीकार कर लिया उस दिन से गैरिक वस्त्र ना पहने उस दिन से सफेद वस्त्री पहनने लगे क्यों कि मैं इनके साथ अभी योग्य नहीं यह वस्त्र तो अग्नि के रंग के वस्त्र ये वस्त्र तो जब सारी ना समझी जल जाए तभी सार्थक है ऐसी विनम्रता साधु का लक्षण तो सवाल ये नहीं है कि तुम दूसरे को समझा सको सवाल यह है कि तुम स्वयं समझ सको और स्वयं अगर समझ लो तो फिर यह प्रश्न नहीं उठता कि अब मैं प्रमाणिक कैसे हूं समझ अगर ठीक ठीक बैठ गई तो प्रमाणिक तुम हो गए प्रमाणिक होना परिणाम में हो जाएगा पूछा तुमने आपको प्रेम पूर्वक समझ पाता हूं अब दो बातें हैं कुछ लोग हैं जो यहां आते हैं उनका मुझसे कोई प्रेम नहीं है समझदार लोग हैं समझने की चेष्टा करते हैं लेकिन प्रेम न होने की वजह से चूक जाते ये बातें ऐसी हैं कि प्रेम में पगे होकर सुनोगे तो ही समझ में आएंगी नहीं तो नहीं समझ में आएंगी इन बातों को समझने के लिए बड़ी सहानुभूति बड़ी श्रद्धा चाहिए अपूर्व श्रद्धा हो तो ही यह संपदा तुम्हारी हो सकेगी तो कुछ लोग हैं जो बुद्धि से सुनते हैं जिनके हृदय में कोई प्रेम की तरंग नहीं वो चूक जाते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो प्रेम से सुनते हैं लेकिन समझ का अभाव बोध नहीं मगन होकर सुनते डूब जाते मगर जिसमें डूब रहे हैं वह क्या है इसका साक्षी भाव नहीं तो उनके जीवन में क्रांति तो हो जाएगी डूबने से लेकिन वो किसी दूसरे को समझाने में कभी सफल ना हो पाएंगे उनके भीतर रूपांतरण तो हो जाएगा उनका खुद का काम तो हो जाएगा वे परम शिष्य बन जाएंगे लेकिन कभी गुरु ना बन पाएंगे गुरु होने के लिए दो बातें जरूरी हैं शिष्य जब तुम थे तब प्रेम से सुना हो और समझ और साक्षी से भी इधर हृदयपूर्वक सुना हो और उधर पूरी प्रतिभा को बुद्धि की जगा के रखाओ तो जो तुम्हारे हृदय में घटता हो वो सिर्फ हृदय में ही ना घटे उसकी झनक उसकी भनक अंकित होती चली जाए तुम्हारी बुद्धि में भी तो ही तुम दूसरे को समझाने में सफल हो पाओगे इसलिए बहुत लोग ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन सभी लोग सदगुरु नहीं हो पाते ज्ञान को उपलब्ध हो जाना एक बात है तुमने जान लिया तुमने अनुभव कर लिया तुम डुबकी मार गए मगर तुम चुप हो जाओगे तुम मौन हो जाओगे तुम बोल भी ना पाओगे क्योंकि जब तुमने डुबकी मारी तब तुमने सिर्फ हृदय से मार और हृदय बोलता नहीं हृदय तो चुप है हृदय समझा नहीं सकता हृदय समझ तो लेता है लेकिन समझाने में असमर्थ है अब इस फर्क को ख्याल में लेना बुद्धि ना भी समझे तो भी समझाने में समर्थ है और हृदय समझ भी ले तो समझाने में समर्थ नहीं है और सदगुरु तो वही बन सकता है जिसका हृदय और जिसकी बुद्धि एक संतुलन में आ जाए जिसके भीतर यह परम समन्वय घटित हो यह सिंथेसिस घटित हो जिसकी प्रतिभा और जिसका प्रेम समतौल हो तुम कहते हो आपको प्रेमपूर्वक समझ पाता हूं तुम्हारी समझ तुम्हारे काम नहीं आ रही इसलिए समझ नहीं हो सकती और तुम्हारा प्रेम भी तुम्हारी धारणा है अगर यह प्रेम वस्तुता हो तो कम से कम तुम्हारे तो काम आ जाए अभी तुम्हारे काम बात नहीं आ रही तुम दूसरों को समझा पाते तुम हो तुम कुशल हो गणित में तर्क में तुम निष्णात हो भाषा में तो तुम दूसरे को समझा पाते हो मगर दूसरे को समझाने से क्या होगा और कैसे तुम दूसरे को समझाओगे जो तुम्हारे जीवन में नहीं जला जो तुम्हारे जीवन में नहीं उमगा जो फूल तुम्हारे जीवन में नहीं खिला, उसकी सुगंध की चर्चा करके किसको समझाओगे बात में से बात निकलती जाएगी ना सुगंध तुम्हारे पास थी ना सुनने वाले को मिलेगी और सुनने वाला किसी और को समझाएगा ऐसे सदियों तक रोक के कीटाणु फैलते चले जाते ऐसे सदियों तक हम अपनी बीमारियां एक दूसरे को देते चले जाते इसे रोको दूसरे को समझाने की तब तक चेष्टा ही मत करना जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ गया और तुम्हें समझ में आने का प्रमाण क्या है तुम्हें समझ में आने का प्रमाण यही है कि जब तुम मुझे सुन रहे हो सुनते ही तत्क्षण कोई बात की चोट पड़े और तुम्हें दिख जाए बिजली कौन थे और तुम्हें दिख जाए कि हां ऐसा है ऐसा ही है और उस ऐसे ही है के अनुभव में तुम्हारा जीवन कल से दूसरा हो जाए फिर कल से दो दो चार होने लगे कल से क्यों अभी से इसी क्षण से दो दो चार होने लगे फिर दो दो पांच दोबारा न हो आपको प्रेमपूर्वक समझ पाता हूं औरों को समझा पाता हूं फिर वही समझ जीवन में प्रमाणित लाने में सहायक क्यों नहीं हो पाती यह समझ समझ नहीं यह समझ का धोखा है यह समझदारी है समझ नहीं यह जानकारी है ज्ञान नहीं इसमें बोध नहीं है बुद्धि होगी बहुत विद्युता होगी लेकिन बोध नहीं बुद्धत्व नहीं तुम्हें मेरी बातें चोट करेंगी तुम थोड़े बेचैन हो गए क्योंकि मैं यह कह रहा हूं कि तुम्हारे भीतर अभी जो प्रेम है वो भी मन की धारणा है और तुम जिसे समझ समझ रहे हो वो केवल शब्दों का खेल है निश्चित ही तुम्हारा मन बड़ा उदास होगा बड़ा हताश होगा लेकिन मैं जानकर ही यह बात कह रहा हूं तुम्हें हताश और उदास करना जरूरी ताकि तुम्हें झटका लगे नहीं तो तुम इसी रो में बहते चले गए तो तुम मुझसे चूक ही जाओगे तुम पहले इस हीरे को अपने भीतर डुबा लो तुम पहले इस किरण को अपने भीतर उतार लो जल्दी ना करो किसको समझाना है किससे क्या लेना देना जब तुम्हारे फूल खिलेंगे तो सुगंध दूसरों तक पहुंच जाएगी पहुंची तो ठीक न पहुंची तो ठीक यह तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है कि पहुंचने ही चाहिए सुना नहीं दरिया कहते हैं कि इस पागल संसार को समझाने से क्या होगा ये तो कितना ही समझाओ समझ समझ के और उलझ जाता है जितना सुलझाओ उतना उलझ जाता है ये संसार पागल है तुम पागलों को समझाने में सिर न फोड़ो तुम इतना ही करो कि अपने पागलपन के बाहर आ जाओ तुम्हारा पागलपन के बाहर आ जाना ही तुम्हारे द्वारा होने वाली बड़ी से बड़ी सेवा है फिर जो भी तुम्हारे साथ आ जाएगा जो भी तुम्हारे पास पड़ जाएगा जो भी कभी जाने अनजाने तुम्हारे पास से गुजर जाएगा उसको तुम्हारी सुगंध मिलेगी तुम्हारा संगीत मिलेगा उसके भीतर भी वीणा कंपित होगी उसके नासापुट भी किसी अनिर्वचनी सुगंध से भरेंगे वो भी शायद अनंत की यात्रा पर निकलने को जिज्ञासु हो जाए पर समझाने का गोरख मत करो तुम पहले खुद ही पाल लो उस पाने से अगर कुछ किसी को समझाना निकलता हो ठीक लेकिन पहले पक्का कर लो कि मुझे मिला अपनी सारी शक्ति नियोजित कर दो समझने में प्रमाणिकता सुन के पैदा नहीं होती कान से सुन के पैदा नहीं होती प्रमाणिकता का अर्थ होता है बाहर भीतर एक जैसा दरिया ने कहा साधक का लक्षण बताया कि बाहर भीतर एक जैसा भीतर वैसा बाहर जिसके भीतर बहुत बहुत परतें नहीं जिसके भीतर बहुत मन नहीं जिसके भीतर एक ही धारा है अनेक अनेक खंडों में बटी हुई धारा नहीं जिसके भीतर बहुत स्वर नहीं है भीड़ नहीं है और जिसके चेहरे पर कोई मुखोटे नहीं जिसके पास मौलिक चेहरा है वही जो परमात्मा ने उसे दिया वही जो उसका अपना है बस निज पर ही जिसका भरोसा है यह प्रामाणिकता है लेकिन यह प्रमाणिकता कैसे पैदा हो तुमने अगर इसको कैसे से जोड़ा तो अर्चन में पड़ जाओगे क्योंकि प्रमाणिकता तुम्हारे पैदा करने की बात ही नहीं तुम जो भी पैदा करोगे वो अप्रामाणिक होगा अब इसे खूब संभाल के हृदय में रख लो तुम जो भी पैदा करोगे वो अप्रमाणिक होगा तुम पैदा करोगे वो प्रमाणिक कैसे हो सकता है प्रमाणिक तो परमात्मा पैदा कर चुका है तुम पूछते हो मैं असली चेहरा कैसे लगाऊ असली चेहरा लगाया नहीं जाता असली चेहरा तो है ही नकली चेहरे लगाए जाते हैं तो तुम जो भी लगाओगे वह नकली होगा जो लगाया जा सकता है वह नकली होगा तो ये तो पूछो मत कि ठीक अब नकली चेहरा नहीं लगाऊंगा तो असली कैसे लगाऊं? मगर तुम लगाने की बात पकड़े हुए तुम कहते हो लगाऊंगा तो ही चलो नकली ना लगाएंगे असली लगाएंगे मगर असली लगाया जाता असली तो वही है जो तुम्हारे बिना लगाए लगा हुआ है तुम जिसे निकालना भी चाहो अलग भी करना चाहो तुम ना अलग कर सकोगे वही असली जिसको हम कभी नहीं चूकते और जिसको हम कभी नहीं होते और जिससे हम कभी अलग नहीं होते वही असली है वही प्रमाणिक है तो करना क्या है सिर्फ नकली को देख लेना है कि नकली है बस फिर हाथ रुक जाएंगे नकली को लगाने से कृष्णमूर्ति कहते हैं जिसने नकली को नकली की तरह देख लिया उसको असली उपलब्ध हो जाता है असार को असार की तरह देख लेना सार को पा लेना अंधेरे को अंधेरे की तरह पहचान लेना बस पर्याप्त है रोशनी की तरफ जाने के लिए तो तुम प्रमाणिक होने की चेष्टा तो मत करना चेष्टा मात्र अप्रामाणिकता में ले जाती प्रामाणिकता साधी नहीं जाती प्रामाणिकता तो तुम जब सब साधना छोड़ देते हो तब जो बच रहती है वही प्रामाणिकता घटती है घटाई नहीं जाती प्रमाणिकता कोई आयोजन नहीं की जाती उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती कोई विधि विधान नहीं होता वह तो हो ही चुका है वह तो तुम लेकर ही आए थे असली चेहरा तो तुम मां के पेट से लेकर आए थे उसके लिए किसी स्कूल किसी विद्यालय किसी विद्यापीठ की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जो सीख लिया उसे अन सीखा हो जाने दो और तुम अचानक पाओगे जो तुम्हारा है वह उभरकर ऊपर आ गया नकली की नकली के साथ जो तुम्हारी आसक्ति है वो टूट जाए और कैसे नकली के साथ आसक्ति टूटेगी आसक्ति क्यों है क्योंकि तुम नकली को असली मानते हो जिस दिन नकली नकली दीक्षा है उसी दिन आसक्ति टूट जाती तुम एक पत्थर का टुकड़ा हीरा मान के अपनी तिजोरी में संभाल के रखे थे सोचते थे हीरा है पारख परख तो थी नहीं हीरे की पारखी तो तुम थे नहीं जौहरी तो तुम थे नहीं रास्ते पे पड़ा मिल गया था चमकता था तो तुमने सोचा हीरा है तो तुमने संभाल के रख लिया डर के मारे किसी को बताया भी नहीं कि कहीं पता चल जाए कि चोरी इत्यादि की झंझट खड़ी हो कि कहां से लाया किसका है कैसे मिला तो किसी को बताया भी नहीं जल्दी से तिजोड़ी में संभाल के रख दिया अब तुमने इसकी फिक्र करनी शुरू की कि असली है या नकली तुम किसी जोहरी से दोस्ती कर लिए सत्संग करने लगे जौहरी की दुकान पर बैठने लगे देखने लगे कैसे परखता हीरे को असली हीरे की परख क्या है धीरे धीरे जौहरी की दुकान पर बैठते बैठते तुमको भी समझ में आने लगा कि असली क्या नकली क्या कांच के टुकड़े क्या हैं तुमको भी समझ में आने लगा जो दरिया कहते हैं कांच कांच सो कांच सांच, सांच सो सांच तुम पहचानने लगे कि सांच क्या है कांच क्या है फिर एक दिन आए अपनी तिजोड़ी खोली देखा उठाकर वो कांच का टुकड़ा था अब इसका त्याग करने के लिए कुछ आयोजन करना होगा इसको छोड़ने के लिए कोई जलसा गांव को निमंत्रण करना होगा इसके त्याग के लिए कोई जुलूस कोई शोभा यात्रा निकालनी पड़ेगी डूडी पिटवाओगे अखबार में खबरें छपवाओगे कि हीरे का त्याग कर रहे हैं ये कांच का टुकड़ा है बात खत्म हो गई अब तुम किससे पूछने जाओगे कि हीरे को कैसे छोड़ें अगर तुम पूछते हो हीरे को कैसे छोड़ें तो अभी तिजोड़ी में संभाल कर रख लो अभी हीरा है छोड़ोगे कैसे अगर कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ गया तो बात खत्म हो गई है पूछना क्या है किससे पूछना है तुम एक क्षण भी यहां वाना जाओगे बच्चों को दे दोगे कि खेलो तिजोड़ी बंद करके सोचोगे कहां इतने दिन तक कचरे को तिजोड़ी में रखे रहे बात खत्म हो गई जिस दिन तुम्हें कांच कांच की तरह दिख गया उसी दिन बात खत्म हो गई मेरी बातें सुनते सुनते तुम ऐसे प्रश्न अपने मन में कभी मत उठाओ कि कैसे इन्हें साधे बस वहां चूक हो रही तुम मेरी बातों को ठीक से सुन लो आंख से सुन लो ठीक से परख लो क्या कहा जा रहा है क्यों कहा जा रहा है उसके सब भावभंगी माएं पहचान लो ये तो जौहरी की दुकान है इस पे बैठे बैठे बैठे बैठे आते जाते सत्संग करते करते तुम्हें समझ आ जाएगी कि असली हीरा क्या नकली हीरा क्या फिर नकली हीरा तुम फेंक दोगे और जब सब नकली हीरे फेंक दिए जाते हैं तब तुम्हारे भीतर जो असली है ही वो प्रकट हो जाता है नकली के ढेर में खो गया है असली असली लाना नहीं असली लाया नहीं जा सकता असली तो तुम हो असली हीरा तो तुम हो तुम ही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो खोजने वाले में ही खोज का अंतिम लक्ष्य छिपा है साधक में ही सिद्ध बैठा है तुम्हारे भीतर परमात्मा का वास है पर तुमने अपनी तिजोड़ी में इतना कूड़ा कर कट इकट्ठा कर लिया जो मिला सो उठा लाए जो मिला सो उठा लाए जहां मिला सो उठा ला है मैं एक सज्जन के घर में कुछ वर्षों तक रहा उनका ढंग यह था कि उनको कोई भी चीज कहीं पड़ी मिल जाए तो उठाना है नया नया था तब तो मैं देखता रहा कि बात क्या है वो थोड़ा संकोच भी करते थे फिर जब मैं कई महीने वहां रहा उन्होंने फिर संकोच भी छोड़ दिया फिर तो बेधड़क मेरे सामने उठा उठाकर ले आते थे सड़क पर पैसे वाले आदमी थे बड़ा उनका बंगला था मगर कोई भी चीज उठा लाते एक दिन मैंने देखा कि साइकिल का टूटा हुआ हैंडल कचरा घर में किसी ने फेंक दिया होगा वो उठाकर उसको साफ करते चले आ रहे मैंने उनसे पूछा कि मुझे पूछना तो नहीं चाहिए मगर अब जराहत धो गई इस साइकिल का हैंडल क्या करो गुरुन का कुछ मत पूछो पैडल में पहले ही रखे हुए हूं और हैंडल भी आ गए इसी तरह धीरे धीरे करके पूरी साइकिल आ जाएगी पैडल वो पहले कभी को ठाला कह रहे हैं आज हैंडल भी हाथ आ गया किसी दिन फ्रेम भी मिल जाएगा फिर किसी दिन कैरियर मिल जाएगा ऐसी आशा में इकट्ठा करते जा रहे धीरे धीरे जब उनसे मेरा पहचान भी बढ़ गई ऐसे तो मैं उनका किराएदार था लेकिन वो कभी मुझे घर में नहीं बुलाते थे घर में वो किसी को नहीं बुलाते थे जब पहचान बढ़ गई तो कभी उन्होंने मुझे घर में बुलाया घर में देखा तो हैरान हो गया वो तो कबाड़ खाना था वहां तो ऐसी ऐसी चीजें देखी जिनके को कोई भरोसे नहीं करे कि किस लिए आदमी रखे होगा घर में जगह ही नहीं थी सब तरह का कूड़ा करकट भरा हुआ था अब अगर तुम सड़कों से उठा उठा लाओगे इस तरह की चीजें इस आशा में कि पैडल भी मिल गया अब भी मिल गया अब इसी तरह एक दिन साइकिल भी बन जाएगी इस आशा में साइकिल बनाओगे तो तुम्हारे घर की हालत तुम समझ सकते हो मैंने उनसे पूछा कि इस कूड़े कबाड़ में रह रहे हो इस शानदार बंगले में रह सकते थे इस कचरे में रह रहे हो वो हंसे वो इस तरह हंसे जैसे समझदार ना समझो की बातों पे हंसता उसने कहा आप क्या समझो अब व्यवहारिक आदमी हो आप ये व्यवहार की बात है आप देखना धीरे धीरे इनमें से एक ही चीज काम में आ जाएगी वो उसी कचरे में रहते रहते मर गए उनके मरने के बाद जब उनकी पत्नी ने सफाई की उस घर की तो उसमें कुछ भी बचाने योग्य नहीं था वो भी मैंने अपने आंख से देखा कि एक ठेला भर के कूड़ा कबाड़ सब तरह का निकालना पड़ा उसमें कुछ भी बचाने योग्य ना था तुम अगर अपनी जिंदगी में गौर से देखोगे तुमने बहुत सा कूड़ा करकट इकट्ठा कर लिया है भीतर तुम कचरे कचरा इकट्ठा किए बैठे हो इस कचरे के कारण जो असली है दिखाई नहीं पड़ रहा असली दब गया कचरे में असली को पाना नहीं है। असली तो मिला ही हुआ है सिर्फ नकली से छूट जाना अब नकली से छूटने के लिए क्या करना होता नकली नकली है ऐसी समझ भर आ जाए पर्याप्त इतनी ही समझ सदगुरु के पास आ जाती सत्संग का इतना ही सार है तुम ये तो पूछो मत कि प्रमाणिकता कैसे लाऊं? अगर तुम्हें प्रामाणिकता की बात समझ में आ गई कि अप्रामाणिक होने में दुख है तुम्हें समझ में आ गया कि अप्रामाणिकता आदमी को विक्षिप्त की तरफ ले जाती बाहर कुछ भीतर कुछ तो तुम दो आदमी हो गए और इन दोनों आदमियों में निरंतर संघर्ष होगा निरंतर कलह होगी निरंतर झंझट होगी कुछ कहोगे कुछ करोगे तुम्हारा सारा जीवन झूठ का एक व्यवसाय हो जाएगा फिर तुम्हें याद रखनी पड़ेगी कि किससे क्या कहा सत्य के साथ एक सुविधा है सत्य को याद नहीं रखना पड़ता कह दिया बात खत्म हो गई फिर अगर कोई दस वर्ष बाद भी पूछेगा तो भी तुम सत्य ही तो कहे हो तो सत्य फिर कह दोगे लेकिन अगर झूठ कहा तो फिर याद रखना पड़ता है कहीं भूल ना जाओ झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि यह झूठ बोला फिर एक झूठ बोलने के लिए दस झूठ बोलने पड़ते हैं क्योंकि उसे छिपाने के लिए दस का इंतजाम करना पड़ता है दस के लिए सौ बोलने पड़ते हैं सौ के लिए हजार और ऐसे झूठ की भीड़ बढ़ती चली जाती और फिर सब याददाश्त रूस में एक कहावत है कि झूठ बोलने वाले की स्मृति बहुत अच्छी होती होनी चाहिए सच बोलने वाले को स्मृति से क्या लेना देना ना भी हुई तो चलेगा झूठ बोलने वाले के पास तो अच्छी यादाश्त चाहिए ही पत्नी से कुछ बोले बेटे से कुछ बोले नौकर से कुछ बोले दफ्तर में कुछ बोले बाजार में रास्ते पे कोई मिल गया उससे कुछ बोले अब सब हिसाब रखो सतावधानी होना चाहिए सबका हिसाब रखो कि किससे क्या बोले और फिर किस किस से क्या क्या झूठ और बोलनी आगे और एक की झूठ दूसरे से पकड़ में ना आ जाए और दूसरा तीसरे से ना कह दे और कोई जाल ना खड़ा हो जाए तो आदमी इस जाल से बचने के लिए जाल को बड़ा करता चला जाता धीरे दीर, धीरे तुम झूठ के पहाड़ में दब जाते हो तुम्हारी छाती पर मैं झूठ का हिमालय रखा हुआ देखता हूं उस हिमालय के नीचे तुम्हारी छोटी सी जो धारा थी कलकल झरने -कल की वो जो तुम्हारी जीवंत तो धारा थी चेतना की वो दब गई अवरुद्ध हो गई प्रमाणिक होने का अर्थ है अप्रामाणिक होने में दुख दिखाई पड़ जाए अप्रमाणिक होने में कष्ट उलझन दुविधा बेचैनी तनाव विक्षिप्तता दिखाई पड़ जाए अप्रमाणिक होने में नरक बन रहा है यह दिखाई पड़ जाए बस बात खत्म हो गई फिर तुम क्यों नरक बनाओगे तुम तो इसी आशा में बना रहे हो कि यह स्वर्ग है दिखाई पड़ जाए कि नरक है तुम बनाना बंद कर दोगे दिखाई पड़ जाए कि नर्क है तुम तत्ण इसके बाहर आ जाओगे इसको ही मैं सन्यास कहता हूं मेरे सन्यास की परिभाषा इतनी ही है कि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि कैसे तुम नरक बनाते हो अब नरक नहीं बनाएंगे और जो बना लिया है उसकी घोषणा कर देंगे कि भैया अब उससे हमें क्षमा कर दो जो कहा सुना था सब झूठा था अब हम उस झंझट में नहीं रहे बाहर हो गए अब आज से हम सीधा और सरल रेखाबद्ध जीवन जियेंगे आज से हम वही कहेंगे जो सच है और वही जिएंगे जो सच है चाहे जो परिणाम हो क्योंकि झूठ का परिणाम देख लिया झूठ बड़ी आसान दिलाता है झूठ बड़ा अद्भुत सेल्समैन है वो बड़ी आसान दिलाता है झूठ बड़ा राजनीतिक है वो बड़े भरोसे दिलाता है कि ये करेंगे ये करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे एक बार मुझे वोट भर दे दो एक बार मेरे साथ खड़े हो जाओ झूठ बड़े आश्वासन देता है लेकिन कभी पूरे नहीं करता एक भी आश्वासन झूठ पूरा नहीं कर सकता झूठ ने कभी कोई आश्वासन पूरा नहीं किया है सिर्फ लटकाया रहता है आश्वासनों के आधार पर झूठ तो ऐसा है जैसे मछली को पकड़ते हैं कांटे पर आटा लगाकर तो झूठ तो कांटा है और आश्वासन आटा है झूठ कहता है ऐसे ऐसे सुख के सब्ज दिखाता है स्वर्ग बनाएंगे बहस बनाएंगे तेरे लिए इतना ऊंचा जीवन ला देंगे जरा हमारे साथ चल वो स्वर्ग कभी आता नहीं आता नरक है आता दुख है आता विषाद संताप है इस जाग के जो देख लिया इतना ही यहां तुम्हें घट जाए कि इतना ही तुम्हें दिखाई पड़ने लगे कि अब और झूठ के घर नहीं बनाने बुद्ध को जब पहली दफा ज्ञान हुआ समाधि पहली दफ़े लगी तो उन्होंने जो पहले वचन बोले वो बड़े बहुमूल्य उन्होंने आकाश की तरफ सिर उठाकर कहा कि हे मेरे ग्रह कारक मेरे घर बनाने वाले अब तुझे मेरे लिए और घर न बनाने पड़ेंगे अब मैं मुक्त हो गया किससे कह रहे हैं वो कि हे ग्रह कारक हे मेरे घर बनाने वाले अब तुझे मेरे लिए और घर न बनाने पड़ेंगे अब मैं मुक्त हो गया अब मैं स्वतंत्र हो गया अब मेरे लिए और देह न बनानी पड़ेंगी और मेरे लिए नर्क न बनाने पड़ेंगे और मेरे लिए कारागृह न बनाने पड़ेंगे और मेरे लिए जन्म नहीं है अब अब बात खत्म हो गई मैंने देख लिया जैसा है उसे देख लिया अब मैं तेरे आश्वासनों में तेरी आशाओं में न पड़ूंगा बुद्ध ने कहा है धन्य भागी हैं वे जिनकी आशा मर जाती बड़ी अजीब सी बात है धन्य भागी हैं जो परिपूर्ण रूप से निराश हो जाती क्यों निराशा में धन्य भाग समझोगे तो बड़ी बहुमूल्य बात है क्योंकि जो बिल्कुल निराश हो गया जिसने देख लिया कि आशा यहां पूरी होती ही नहीं उसको फिर झूठ धोखा नहीं दे पाएगा फिर कोई आश्वासन झूठ दे के उसे फुसला ना पाएगा फिर झूठ कोई बिक्री ना कर पाएगा कुछ बेच ना पाएगा उसे उसकी आशा ही छूट गई आशा को ही हम फुसला लेते हैं आशा के ही झूठ का संबंध चल जाता है जो परम निराश हो गया चाहे इसे तुम विराग कहो चाहे नैराश्य कहो चाहे उदासीनता कहो कुछ फर्क नहीं पड़ता बात एक ही है जिसने देख लिया कि यहां कुछ भी मिलता नहीं बस बातें हैं मैंने सुनी है एक कहानी एक आदमी ने बहुत दिन तक शिव की भक्ति की वर्षों की तपस्या के बाद शिव प्रकट हुए और पूछा तू चाहता क्या है वह आदमी अपना संख बजा रहा था वर्षों से बजा रहा था भगवान के सामने बैठ बैठ के तू चाहता क्या है तो उसने कहा कि मुझे कोई वरदान दे दे क्या वरदान चाहता तो उसने कहा कि यह मेरा संख रहा यही मुझे वरदान दे दे कि संघ से जो भी मैं मांगू वो मुझे मिल जाए शिव ने कहा तथास्थ वो तो तिरोहित हो गए वो आदमी अपने संघ से जो भी मांगता उसे मिल जाता लाख रुपए चाहिए और छप्पर फूटता और लाख रुपए गिर जाते बड़ा मकान चाहिए और सुबह आंख खोलता मकान खड़ा हुआ वो बड़ा प्रसन्न रहने लगा उसकी बड़ी कीर्ति फैल गई दूर दूर तक दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे कि बड़ा चमत्कारी पुरुष है कैसे घट रहा है इसको कौन सा अटूट खजाना मिल गया एक सन्यासी भी आया सन्यासी रात रुका रात जब सन्यासी अपने कमरे में अकेला था उसने अपने झोले से एक संघ निकाला बड़ा संख वो गरस्त भी बगल के कमरे में था उसके पास छोटा संख था उस सन्यासी ने अपने संघ से कल लाख रुपए चाहिए उसके संघ ने कल लाख में क्या होगा दो लाख ला दू ग्रस्त चौंका ये तो गजब हो गया मैं मांगता हूं लाख तो लाख ही देता मेरा संघ ये असली चीज तो इसके पास है लाख मांगो दो लाख बताता है संघ कहता दो लाख ला दो उसने सुबह सन्यासी के चरण छुए कहा महाराज आप सन्यासी वीतरागी पुरुष आप ये किस लिए रखे हुए हैं मुझ गरीब को दे दें हम तो लोभी कामी और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको कुछ ना दूंगा मैं आपको अपना संख दे देता हूं ये मेरा संख है मगर यह संख्या आपके पास महासंख बदल लें सन्यासी ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी हम तो सन्यासी आदमी चलो छोटी संख ले लेंगे छोटा संख लेके सन्यासी निर्धारित हो गए रात हुई ग्रस्त ने अपना महासंख निकाला उससे कहा कि लाख रुपए महासंघ बोला लाख में क्या होता दो लाख ले ले उसने कहा चल दो लाख महासंघ बोला चार ले लेना उसने कहा चल चार उसने कहा आठ मगर वो संख आगे बढ़ता जाए दे इत्यादि कुछ भी नहीं तब वो घबराया तब वो घबराया उसने कहा भाई कुछ देगा भी उसने कहा लेना देना किसकी लेना देना किसको तू जितना मांगेगा दुगना हम देंगे लेना देना बिल्कुल नहीं बस दुगना हम देंगे तू मांग जितना तुझे मांगना हो तब उसने छाती पीट ली झूठ महासंघ है झूठ बड़े आश्वासन देता अप्रामाणिकता के बड़े आश्वासन तुम्हें यह समझ में आ जाए तुम अप्रामाणिकता से निराश हो जाओ बस पर्याप्त कुछ करने को नहीं धीरे दीर धीरे अप्रमाणिकता तुम्हारे हाथ से छूट के गिर जाएगी वो जाल फिर सक्रिय न रह जाएगा फिर जो बचेगी जीवंत धारा वही प्रमाणिकता है तीसरा प्रश्न कभी कभी रात में आपसे मुलाकात हो जाती क्या यह सपना है और कभी कभी ऐसा स्वाद अनुभव होता है जैसा कभी नहीं जाना था तो यह क्या है पहली बात जीवन जितना तुम जानते हो उससे बहुत ज्यादा है जीवन जितना तुम पहचानते हो उससे बहुत बड़ा है इसलिए अगर इसी जीवन को तुमने सच मान लिया तो फिर और कोई भी नई घटना घटेगी तो तुम्हें लगेगी सपना तुमने बड़ी सीमित परिभाषा कर ली जीवन की तुमने अगर यही मान लिया कि जीवन में बस कंकर पत्थरी होते हैं तो किसी दिन अगर कोहनूर मिल जाएगा तो तुम कहोगे सपना हो कैसे सकता है तुमने अगर दुख ही दुख को जीवन मान लिया तो सुख की किरण उतरेगी तो तुम्हें लगेगा सपना है हो कैसे सकता है ऐसा रोज घटता है यहां लोग दुख पर तो बड़ा भरोसा करते हैं सुख पर उनका बिल्कुल भरोसा नहीं रहा और बात भी साफ है सुख जाने नहीं कभी तो भरोसा कैसे हो जब यहां किसी को ध्यान करते करते पकते पकते स्वाद आना शुरू होता है तो उसे बड़ी प्रश्नों के जाल उठने लगते उसके भीतर मेरे पास लोग आके पूछते बड़ा सुख मिल रहा है क्या यह सपना है यह वही लोग हैं जिन्होंने बड़ा दुख पाया और कभी नहीं पूछा था कि बड़ा दुख मिल रहा है क्या यह सपना है दुख पे तुम्हारी बड़ी आस्था है दुख पे तुम जरा भी संदेह नहीं करते सुख पे तुम्हारी जरा भी आस्था नहीं है स्वभावता जिस पर तुम्हारी आस्था है उसी से तुम्हारा मिलना हो जाता बार बार आस्था के कारण ही वही मेहमान तुम्हारे घर आता वही अतिथि तुम्हारे घर आता जिसको तुम पुकारते हो सुख आ भी जाए तो तुम दरवाजा बंद कर लेते हो तुम कहते हो कहीं ये सपना तो नहीं है सुख और मेरे घर पूछा है पुष्पा ने क्या सुख को स्वीकार करने में ऐसी क्या अड़चन है मैंने सुना है एक मनोरोगी अपने मनोचिकित्सक के पास वर्षों से विश्लेषण करवा रहा था और रोज रोज नए नए दुख लाता था कि ऐसा दुख हो रहा है वैसा दुख हो रहा है आज ये दुख कल वो दुख मनोविश्लेषक भी थक गया था ऊब गया था इसकी बकवास सुनते सुनते इसका कोई अंत ही नहीं था पागलपन का कभी कोई अंत होते नहीं पागलपन बड़ा ही अनवेशक है वो रोज रोज नई चीजें खोज लेता बड़ा आविष्कारक है पागलपन थकता नहीं मनोवैज्ञानिक थक गया बीमार नहीं थका था आखिर मनोवैज्ञानिक ने उसे पिंड छोड़ाने के लिए कहा कि भाई तू एक दो तीन सप्ताह के लिए पहाड़ चला जाओ उससे बड़ा लाभ होगा इसको होगा कि नहीं होगा इससे मतलब नहीं था लेकिन दो तीन सप्ताह के लिए इससे छुटकारा हो तो मनोवैज्ञानिक को कुछ लाभ हो समझा बुझा कर उसको किसी तरह पहाड़ भेजा चला गया स्विट्जरलैंड पैसे वाला आदमी आखिर पैसे वाला होनी चाहिए नहीं तो आदमी इतना पागलपन कैसे चलाए सुविधा तो होनी चाहिए संपदा तो होनी चाहिए गरीब तो पागल नहीं हो सकते अमीर ही पागल हो सकते हैं इसलिए जो देश जितना अमीर हो जाता उतना पागलपन से ग्रस्त हो जाता है अब मनोवैज्ञानिक गरीब को तो मिल ही नहीं सकता विश्लेषण करने को महंगा काम है पश्चिम में तो लोग अकड़ बताते कि हम फला मनोवैज्ञानिक के पास जाते तुम किसके पास जाते हो अगर गरीब आदमी तो मनोवैज्ञानिक के पास जा ही नहीं सकता उसकी बड़ी महंगी फीस है तो यह भी एक आभूषण है उस जल चला गया दूसरे दिन ही उसका तार आया मनोवैज्ञानिक के पास मनोवैज्ञानिक तो निश्चिंत हो रहा था कि अब झंझरमिनी आज ये सज्जन मगर तार गया उनका तार में उसने लिखा था फीलिंग वेरी हैप्पी वाह बड़ी खुशी मालूम पड़ती क्यों जवाब चाहिए तुरंत जवाब दो अगर जीवन में सुख मिल रहा है तो क्यों पूछते हो क्यों दुख को तो कभी नहीं पूछते क्रोध आता तो क्यों नहीं पूछते कि सपना तो नहीं कभी पूछा मैंने अब तक आदमी नहीं पाया जिसने पूछा हो कि यह क्रोध उठता है ये कहीं सपना तो नहीं ये मेरे भीतर घृणा उठती ये सपना तो नहीं है यह किसी आदमी को मार डालने का भाव आता है ये सपना तो नहीं ये सब सच है इसमें तुम कभी शकी नहीं करते तुम्हारी श्रद्धा भी बड़ी अजीब है उल्टी खोपड़ी मालूम होती तुम्हारी जब सुख की किरण आती तत्काल संदेह खड़ा हो जाता सुख की किरण को अंगीकार करो तुम जिसे अंगीकार करोगे वो बढ़ेगा तुम जिसे स्वीकार करोगे वो रोज रोज आएगा तुम जिसे श्रद्धा से हृदय खोलकर अतिथि की तरह अभिनंदन करोगे उसके आने की संभावना बढ़ती जाएगी दुख पर संदेह करो संसार सपना है परमात्मा नहीं मगर लोग संसार को सच मानते और परमात्मा को सपना मानते परमात्मा परम आनंद है आनंद ही आनंद है सच्चिदानंद है इसलिए तो लोग कहते हैं परमात्मा कहां आनंद ही नहीं जाना आनंद दूर सुख नहीं जाना सुख दूर शांति नहीं जानी कैसे परमात्मा को मान ले पत्थरों को मान सकते हैं परमात्मा को नहीं मान सकते पत्थर सच मालूम पड़ते इसको बदलो इस बदलाहट की बड़ी जरूरत है जब सुख की किरण आए तब भरोसा करो जब प्यार उमगे भरोसा करो जब शांति लहराए भरोसा करो यही श्रद्धा है श्रद्धा का अर्थ नहीं होता कि हिंदू हो जाओ मुसलमान हो जाओ श्रद्धा का अर्थ नहीं होता कि मंदिर में जाके सिर पटकाए कि मस्जिद में जाके कुरान की आतने दोहरा ली श्रद्धा का अर्थ होता है जब परमात्मा द्वार खटखटाए स्वीकार करो अनूठे ढंग से आता परमात्मा तुम्हारी बंदी बंधाई लकीरों से नहीं आता परमात्मा के आने के ढंग बड़े रहस्यपूर्ण हैं, अब ये पुष्पा ने पूछा कभी कभी रात में आपसे मुलाकात हो जाती तो हो जाने दो, तो, कुछ बुरा नहीं हो रहा अच्छा ही हो रहा रात में क्यों हो रही दिन में तुम्हारा संदेह से भरा हुआ मन बहुत ज्यादा मौजूद है दिन में तुम मुझे मौका ना दोगे रात में ही चोरी छिपे तुम में प्रवेश हो सकता दिन में तो तुम बड़े सजग रहते पहरा देते दिन में तो तुम बंदूक लिए खड़े रहते दूसरों की तो बात छोड़ो तुम मुझे भी दिन में अपने भीतर प्रवेश नहीं होने दोगे तुम कहते कहां चले भीतर मत जाइए बाहर ही बैठिए ये बैठक खाना रहा सबने बैठक खाने बना लिए वहां से अंदर नहीं जाने देते बैठक खाने से भीतर प्रवेश नहीं करने देते खोपड़ी तुम्हारा बैठक खाना बस वो बैठने के लिए है वो ठहरने के लिए नहीं है ध्यान रखना वो जिनको दो मिनट में बैठा के और विदा कर देना है मुला एक दिन अपने घर का दरवाजा खोला सज्जन एक प्रवेश किए मित्र थे बड़े दिनों बाद आए थे तो जल्दी से वो मोड़ा मित्र ने पूछा कि कहीं जा रहे थे वो हाथ में छड़ी लिए टोपी लगाए उसने कहा कि नहीं ये मेरी तरकीब है उसने कहा क्या मतलब मुल्ला ने कहा ये मेरी तरकीब जब भी कोई आता मैं जल्दी से टोपी लगा के छड़ी हाथ में लेकर दरवाजा खोलता उसने कहा मैं समझा नहीं इस बात का मतलब क्या मतलब यह है कि अगर देखा कि इन सज्जन से नहीं मिल रहा तो मैं कहता मैं बाहर जा रहा हूं और अगर इनसे मिलना तो मैं कहता हूं मैं बाहर से आ रहा हूं और ये छड़ी और टोपी इसका सबूत होती दोनों हालत में काम आती फिर जिनको सदा क्लीन इन ठहरा लेना उनको तो हम बैठक खाने में बिठाते बैठक खाने का मतलब ये होता है कि आए बड़ी कृपा की अब जल्दी कृपा करो जाओ भी बड़ी खुशी हुई आए इससे भी ज्यादा खुशी होगी जाओ बैठक खाने का मतलब यह होता है कि सिर्फ बैठो बैठ भी ना पाओ ठीक से बस सिर तुम्हारा बैठक खाना है दिन में तो तुम मुझे सिर से ज्यादा गहरे नहीं जाने देते रात कभी कभी जब तुम बेहोश हो जाते हो जब तुम्हारा पहरेदार सो जाता है। जब तुम्हारी सजगता तुम्हारी सावधानी सावचेती काम नहीं करती तब कभी तुम्हारे हृदय के करीब आने का मौका मिलता है इसलिए पुष्पा रात में मुलाकात होती होगी अगर होती रही रात में तो दिन में भी होनी शुरू हो जाएगी मगर अभी रात में हो रही यह भी सौभाग्य रात में तुम ज्यादा सरल होते हो इसलिए तो मनोवैज्ञानिक के पास अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारे सपनों की पूछता तुम्हारे दिन की नहीं पूछता वो ये नहीं कहता कि दिन में तुमने क्या किया क्या सोचा दिन में तो तुम इतने झूठे हो दिन में तो तुम इतने पाखंडी हो कि तुम्हारी दिन की बातों का कोई हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं मनोवैज्ञानिक पूछता राज सपने क्या देखे क्यों मनोवैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचा है कि तुम्हारे सपने तुम्हारे जागने से ज्यादा सच होते क्यों क्योंकि सपनों में तुम धोखा नहीं देते सपनों में तुम धोखा दे नहीं सकते सपने में कैसे धोखा दोगे तुम तो सो गए होते तब सपना होता है सपना तुम्हारी असलियत को ज्यादा जाहिर करता है। अब यह हो सकता है दिन में तुम बड़े साधु और सपने में चोर सपना ज्यादा असली दिन में तुम बड़े त्यागी और सपने में बड़े भोगी और दिन में किया था उपवास और सपने में बैठ गए होटल में जाके और जो जो खाना था वर्षों से खा रहे हैं और खाते ही चले जा रहे हैं दिन का उपवास झूठा था रात का सपना सच रात का सपना तुम्हारी असली स्थिति की खबर देता है तुम्हारी वास्तविकता की खबर देता है कि असलियत तो यह है कि तुम्हें भूख लगी और नकलीपन यह है कि तुम उपवास कर रहे हो क्योंकि परियोषण आ गए और अब सभी कर रहे हैं पड़ोसी कर रहे हैं और अब धार्मिक दिन आ गया और ना करो तो भी बेजीती होती और करने से प्रतिष्ठा भी मिलती है सम्मान भी मिलता है आदर भी मिलता है अहंकार भी पूजता है कि इन सज्जन ने देखो उपवास किया तो कर रहे हो मगर करना नहीं चाहते हो सपना ज्यादा सत्य की झंकार देता है इसलिए मनोविज्ञान तुमसे नहीं पूछता कि दिन में क्या सोचा तुम्हारा सोचना इतना झूठा है कि उसकी कोई जरूरत नहीं वो पूछता तुमने रात सपने क्या देखे सपने की डायरी बनवाता था धीरे दीर धीरे सपनों में झांक झांक के तुम्हारी बीमारी खोजता है सपने में उतर उतर के सपनों की व्याख्या कर करके सपनों के प्रतीकों को खोल खोल कर देखता है और तुम्हारे हृदय की खबर लाता तुम्हारे अचेतन में पड़े हुए विचारों की खबर लाता है जो कि तुम्हारी वास्तविकताएं ठीक वैसी ही घटना यहां भी घटती है पहले तो तुम्हारा मेरा संबंध रात में ही होगा पहले तो तुम्हारा मेरा संबंध तुम्हारे सपनों में ही होगा क्योंकि तुम्हारे सपने तुम्हारी सच्चाई से ज्यादा सच है और तुम्हारे सचनों में तुम ज्यादा भोले भाले हो तुम ज्यादा निर्दोष हो तो घबराओ मत और सपना कह के इसका तिरस्कार मत करना संसार सपना है परमात्मा सत्य है लेकिन परमात्मा अभी सपना मालूम हो रहा है और संसार सत्य मालूम हो रहा है तुम शीर्षासन कर रहे हो मैंने सुना है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो एक गधा उनसे मिलने पहुंच गए ऐसे तो गधे ही प्रधानमंत्रियों से मिलने जाते और कोई जाता भी नहीं एक गधा मिलने पहुंच गया संतरी झपकी खा रहा था सुबह सुबह का वक्त रात भर का थकम था, था ड्यूटी बदलने की राह एक रात और फिर कोई आदमी होता तो रोकता भी गधे को क्या रोकना गधा क्या बिगाड़ लेगा ना तो गधे हथियार लेके चलते ना बंदूक तलवार लेके चलते ना गोली मार सकते और गधों को क्या लेना देना जाने भी दो वह झपकी मारता रहा गधा अंतर प्रवेश कर गया पंडित नेहरू सुबह सुबह शीर शासन कर रहे हैं अपने बगीचे में उस गधे को देख के उन्होंने कहा भाई गधे तो बहुत देखे लेकिन तू तो उल्टा क्यों खड़ा है उस गधे ने कहा महाराज आप शीर शासन कर रहे हैं मैं उल्टा नहीं खड़ा हूं मैं तो बिल्कुल सीधा ही खड़ा हूं आदमी शासन कर रहा है तुमने सारी चीजें उल्टी कर ली तो सपना सच मालूम होता है और सच सपना मालूम होता है तुम जरा इन मधुर सपनों को मौका देना अभी सपने ही मालूम हो चलो सपने ही सही मगर ये सपने तुम्हारी सच्चाइयों से ज्यादा मूल्यवान हैं और अंततः बड़ी सच्चाई की तरफ तुम्हें ले जाएंगे और कभी कभी ऐसा स्वाद अनुभव होता है जैसा कभी नहीं जाना था फिर भी मुझसे पूछते हो जब स्वाद भी अनुभव होता है तो फिर उतरो डुबकी लो फिर छोड़ो ये फिक्र की क्या है फिर ये विश्लेषण करने की बात ही छोड़ो फिर ये लेबल मत लगाओ कि सपना है कि सच है कि झूठ है कि रात है कि दिन छोड़ो स्वाद स्वाद को निर्णय लेने दो स्वाद को ही निर्णायक होने दो और कभी कभी ऐसा स्वाद अनुभव होता है जैसा कभी नहीं जाना था तो यह क्या है बुद्धि को बीच में मत लाओ क्या है पूछा बुद्धि बीच में आई और बुद्धि अड़ंगे डालेगी जो बुद्धि की समझ में नहीं आता उसमें बुद्धि बड़े अड़ंगे डालती स्वाभाविक जो उसकी समझ में नहीं आता बुद्धि कहती यह हो ही नहीं सकता बुद्धि कहती जो मेरे समझ में आता वही सच और बुद्धि की सीमा को सत्य की सीमा मत समझ लेना यही बहुत लोगों ने किया है यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य बुद्धि की बड़ी छोटी सीमा है ये तो ऐसा ही जैसा टार्च लेके अंधेरी रात में तुम चले और टार्च की छोटी सी रोशनी जरा सा इस रोशनी का चकता पड़ता है बस उतना ही सत्य नहीं है सत्य बहुत विराट है इस तुम्हारी बुद्धि की टार्च की रोशनी कितनी यह टिमटिमासी रोशनी यह छोटा सा चकता इसमें कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं सब कुछ थोड़ी इसमें समाता है सब कुछ को जानना हो तो बुद्धि से नहीं जाना जाता सब कुछ को जानना हो तो बुद्धि के अतीत होकर जाना जाता है सब कुछ को जानना हो विराट को पहचानना हो तो छुद्र छुद्र चश्मे उतार देने होते हैं। तो तुम ये पूछो ही मत कि यह क्या है स्वाद मिल रहा है तो तुमने और स्वादों के संबंध में तो कभी नहीं पूछा तुम बैठे किसी फल का रस पी रहे हो स्वादिष्ट है तब तुम नहीं पूछते यह क्या है पूछा तुमने कभी मुझसे तो अभी तक किसी ने नहीं पूछा और मुझसे जितने प्रश्न लोगों ने पूछे हैं दुनिया में शायद ही किसी से पूछे हो तुम आइसक्रीम खा रहे हो बड़ा स्वाद आ रहा है पूछा कभी कि यह क्या है स्वाद को जरूरत ही नहीं है प्रश्न की स्वाद पर्याप्त है स्वाद अपना प्रमाण है स्वाद काफी है लेकिन परमात्मा के स्वाद को ही क्यों पूछते हो कारण वहां तुम्हें डर लगता है वहां लगता है कि तुम सीमा के बाहर चले यह कुछ बेबूज होने लगा यह अपनी पकड़ के भीतर नहीं हो रहा यह अपने नियंत्रण के बाहर होने लगी बात इसमें अपनी मालिकियत चली जाएगी यह स्वाद तुमसे बड़ा है यही खतरा है तुम छोटे हो आइसक्रीम कि फल का रस की मिठाइयां की शराब वे सब स्वाद तुम्हारे हाथ के भीतर तुम्हारी मुठ्ठी में यह स्वाद तुमसे बड़ा है इस स्वाद में तुम डूब जाओगे खो जाओगे उन स्वादों में तुम डूबते नहीं खोते नहीं क्षण भर को आते चले जाते हैं तुम्हारी मालकियत कायम रहती तुम्हारा अहंकार डिगमगाता नहीं तुम्हारा अहंकार सिंहासन पर आड़ूर रहता है तुम्हारे अहंकार को उनसे कोई चोट नहीं लगती यह स्वाद अहंकार से बड़ा है इसलिए सवाल उठता है क्या है सूझबूझ कर लो हिसाब किताब लगा लो पक्का पता कर लो फिर इसमें उतरो और तुमने अगर पक्का पता लगाने की कोशिश की तो तुम उतर ना सकोगे और बिना उतरे किसी को पक्का पता लगा नहीं तब तुम सोच लो अगर पक्का पता लगाना हो तो उतर जाओ पूछो मत पूछना हो ज्यादा पूछताछ करनी हो तो फिर एक बात पक्की है कि कभी पक्का पता ना लगेगा क्योंकि तुम उतर ही ना पाओगे बुद्धि बड़ी अटका जहां जहां परमात्मा से मेल का मौका आता है बुद्धि थी जहां जहां क्षुद्र से मेल का मौका आता है बुद्धि बड़ी सहायता करती बुद्धि छुद्र की सेवक है क्षुद्र की दासी है इस सत्य को पहचानो ध्यान में रस आता है लोग मेरे पास आ जाते हैं वो कहते हैं क्या हो रहा घबराए आ जाते आनंदित नहीं आते रस मिल रहा है लेकिन उनके चेहरे पे चिंता मालूम पड़ती कौन सी चिंता है नहीं पकड़ ली क्या बात है जिससे ये परेशान हो गए और ध्यान के लिए आए थे ध्यान में रस लेने के लिए आए थे इसीलिए आए थे मेरे पास और जब आना शुरू होता तो बड़े बेचैन हो जाते बेचैनी का कारण है ये इतना अनजाना रस है कि यह तुम्हारी पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाता यह इतना अभिनव है यह इतना अज्ञात है कि तुम्हारे पास न कोई तराजू है तौलने को न कोई कसौटी है कसने को तुम्हारा सारा अब तक का जाना हुआ एकदम असंगत हो जाता है और उसी से तुम नाफ करते हो उसी से तुम परख करते हो तुमने जो अब तक जाना है बहुत स्वाद तुमने जाने लेकिन ध्यान का स्वाद तो जाना नहीं अब ये स्वाद आया तो तुम्हारे पास न कोई तराजू है ना कोई भाषा है कहां इसे रखो किस कोटी में रखो कौन सा लेबल लगाओ किस डब्बे में बिठाओ तुम्हारी सब कोटियां छोटी पड़ जाती तुम्हारे सब डब्बे ओछे पड़ जाते और इससे एक बेचैनी खड़ी होती आदमी को बड़ी बेचैनी होती जब वो लेबल नहीं लगा पाता बड़ी बेचैनी होती जैसे उसने लेबल लगा दिया निश्चिंत हो जाता लेबल लगाने से लगता है जान लिया फूल तुमने देखा बड़ी बेचैनी होने लगती किसी ने कह दिया गुलाब है चंपा है चमेली तुम निश्चिंत हो गए जैसे कि जान लिया गुलाब शब्द से क्या खाक जान लिया कि चंपा किसी ने कह दिया तो जान लिया ट्रेन में तुम सफर करते हो पास में पड़ोस में बैठा एक आदमी अजनबी तुम जल्दी बेचैनी अनुभव करने लगते हो उसको अजनबी रहने देना खतरे से खाली नहीं चोर हो लफंगा हो पता नहीं किस तरह का आदमी हो तुम पूछते हो भाई कहां जा रहे तुमने सिलसिला शुरू किया वो भी राहत देखता था कि तुमसे पूछेगी भाई कहां जा रहे कहां से आ रहे क्या काम करते हो क्या नाम है इस तरह तुम बारीकी से पता लगाने लगे कि कैसा आदमी है क्या करता है अगर वो आदमी कह देता कि भाई दुकानदार हूं तुम जरा निश्चिंत हुए वो आदमी कहते चोर हूं तुम जरा सरक के बैठ गए हालांकि शब्द ही बोल रहा है और पता नहीं चोर बता सकता है कि मैं दुकानदार हूं अक्सर बताएगा उसने कह दिया कि ब्राह्मण हूं तो तुम और पास आ गए तुम भी ब्राह्मण हो और उसने कह दिया शूद्रू तो बस संबंध टूट गया बात खत्म हो गई एक लेबल लग गया अब तुमने जान लिया कि बात खत्म हो गई ऐसा हुआ एक दफा में बंबई ट्रेन में चढ़ा बहुत मित्र छोड़ने आए थे तो जिस एयर कंडीशन डब्बे में मैं था एक सज्जन और थे उन्होंने देखा इतने लोग छोड़ने आए तो समझाओगे कोई महात्मा है जैसे मैं डब्बे में गया वो एकदम सास्तांग दंडवट लेट के उन्होंने मेरे पैर छुए मैंने कहा भाई आप बड़ी गलती कर रहे हैं पहले पूछ लेना कि मैं कौन हूं उन्होंने कहा वो थोड़ा बेचैन हुए क्योंकि तो ऐसा कोई पूछता है ऐसा कोई कहता है उन्होंने कहा कौन मैंने कहा मैं मुसलमान हूं मेरी दाढ़ीसों को थोड़ा भरोसा भी आया तो बड़ा बुरा हो गया मुसलमान के पैर छू लिए ब्राह्मण थे वो मगर उनको बैठ गए थोड़े उदास भी हो गए फिर मुझसे पूछा कि नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हैं अब वो अपने को समझाने की कोशिश करने लगे नहीं नहीं आप मजाक कर आप मुसलमान नहीं हो सकते और जो लोग आपको छोड़ने आए थे उनमें कोई मुसलमान नहीं मालूम हो रहा था नहीं नहीं आप मजाक कर रहे हैं तो मैंने उनसे कहा कि मजाक ही कर रहा हूं जल्दी से मेरे पास आके बैठ गए ज्ञान की बातें पूछने लगे थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा कि कुछ शराब इत्यादि पिएंगे क्या मतलब महात्मा होके मैंने कहा यहां कौन देखता है पी भी लो वो मेरी आके सीट पे बैठ गए थे जल्दी से उठ के अपनी सीट पे चले गए कहने लगे आप आदमी किस तरह के वो ब्रह्मज्ञान की चर्चा उन्होंने बंद कर दी अपना अखबार पढ़ने अखबार वो कई दफा पढ़ चुके थे वो अखबार तो सिर्फ मुझे बचाने को कि मैं दिखाई ना पड़ू मैंने उनसे कह रहे भाई छोड़ो भी मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं कैसी शराब में तो परमात्मा के रस की बात कर रहा था मैं ये कह रहा था कि कुछ परमात्मा का रस पियोग उन्होंने कहा अब मैं समझा आप भी खूब धक्का मार देते हो, घबरा देते हैं वो फिर मेरे पास आके बैठ गए ऐसा आदमी लेबिल से जीता जैसे शब्द सब है, सब कुछ शब्दों में भरा है बस एकदम लेबल लगा दिया बात खत्म हो गई तो तुम निश्चिंत हो जाते हो कि चलो जब मैंने उनसे फिर मजाक की तो वो घबरा गए इगतपुरी पर जब टिकट कलेक्टर आया उससे बाहर जाकर उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे कमरे में ये आदमी कुछ अजीब से होता है क्योंकि बदल बदल जाता और मैं रात यहां नहीं सो सकता, मुझे थोड़ी बेचैनी वो बदल लिए कमरा तब से तो मुझे तरकीब हाथ मिल गई जब भी मैं अकेला होना चाहता क्योंकि तो काफी सफर करता था महीने में कोई बीस दिन सफर करता था भीड़भाड़ से छूट के बस ट्रेन में ही मुझे सुविधा थी अकेले होने की तो ये तरकीब उस दिन से मुझे मिल गई फिर तो किसी को भी डब्बे से हटाना हो बड़ा आसान हो गया वो अपने आप हट जाते उनको कुछ कहना ना पड़ता तुम्हारा एक अतीत है तुम्हारी अतीत की जानकारियां हैं तुम्हारे पास शब्दों की एक श्रृंखला है जब भी कोई नई चीज घटती है तुम अपने अतीत ज्ञान में उसको कोई जगह बिठाना चाहते हो बैठ जाए तो तुम निश्चिंत हो जाते हो बेचैनी नहीं होती ना बैठे तो मुश्किल होती तो जब ध्यान का स्वाद आएगा तब तुम मुश्किल में पड़ोगे यह आइसक्रीम का स्वाद नहीं ना यह शराब का स्वाद है ना यह प्रेम का स्वाद है ना यह सौंदर्य का स्वाद यह वो स्वाद ही नहीं है जो तुमने जाने ये कुछ बड़ा अनूठा स्वाद है और यह तुम्हारी जीप पर नहीं घटता यह तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में घटता है सिर से लेके पैर के अंगूठे तक इसका कंपन होता है ये कुछ बात ही और है यह तुम्हें पागल कर देने वाली बात है तुम बड़े घबराओगे दर्शन यह अनुभूति ये, ये, ये भावदशा इतनी नई है कि तुम्हारा मन हजार तरह के प्रश्न उठाने लगता है मन कहता है संदेह करो शंका करो प्रश्न चिन्ह लगाओ इसमें आगे मत जाना पागल तो नहीं हुए जा रहे सपना तो नहीं देख रहे कोई धोखा तो नहीं खा रहे किसी ने सम्मोहित तो नहीं कर लिया है लॉर्ड चलो अपनी पुरानी दुनिया में जानी मानी थी दुख था ठीक था लेकिन कम से कम जाना पहचाना था आदमी जाने पहचाने की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहता तो पुष्पा अगर स्वाद मिलता जैसा तूने कभी नहीं जाना था तो अब प्रश्न मत उठा अब निस्प्रश्न भाव से इस भोग को ले छोड़ अतीत को भविष्य को गए, भूल जाने को अनजान का हाथ पकड़ अपरिचित मार्ग पर जाना ही पड़ता है खोजी को जीवन कोई रेल की पटरियां नहीं है कि बंधे बंधाए दौड़ते रहे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन और संटिंग करवाते रहे जीवन बड़ी अज्ञात की खोज है जीवन तो ऐसा है जिसे हिमालय से निकली कोई सरिता पता नहीं कहां जाएगी कौन सा मार्ग लेगी किन खाई खड्डों में गिरेगी किन मैदानों से गुजरेगी किन नदियों से मिलेगी किन झरनों को आत्मसात करेगी किन घाटों को पार करेगी किन लोगों के बीच से गुजरेगी किस सागर में गिरेगी कुछ भी पता नहीं कोई रेल की पटरी थोड़ी कि बंदी मदाई टाइम टेबल के साथ घूमती रहेगी अज्ञात है जीवन की खोज जीवन का विकास अज्ञात है तुम ज्ञात को छोड़ते चलो अज्ञात में उतरते चलो आखिरी प्रश्न जो है है, वही सत्य है फिर झूठ कहां से आया जो नहीं है प्रकाश है अंधेरा नहीं अंधेरा कहां से आया अंधेरा आ ही नहीं सकता क्योंकि अंधेरा है नहीं आने के लिए तो होना चाहिए अंधेरा न आता न जाता है। अंधेरा होता भी नहीं अंधेरा सिर्फ प्रकाश का अभाव है अंधेरे का होना ना होना प्रकाश के होने न होने पर निर्भर जब तुम अंधेरा कहते हो तो असल में तुम यह थोड़ी कहते हो कि कोई अंधेरे जैसी चीज है तुम इतना ही कहते हो कि प्रकाश नहीं है इसको ठीक से समझो भाषा से अड़चना आ जाती भाषा बड़ी भ्रांतियां खड़ी कर देती तुम कहते हो अंधेरा है इससे ऐसा लगता है कुर्सी है मकान है मंदिर है ऐसे ही अंधेरा है भाषा तो वही है कुर्सी है मकान है मंदिर है अंधेरा है तो तुम पूछते हो कहां है अंधेरा कैसा है अंधेरा कितना वजन होता अंधेरे का कहां से आता कहां जाता भाषा ने सब झंझट खड़ी कर दी जब तुम कहते हो अंधेरा है तो उसका केवल इतना ही मतलब होता है प्रकाश नहीं है और कुछ मतलब नहीं होता और मतलब होता ही नहीं अंधेरे में कुछ सार होता ही नहीं कोई सत्ता होती नहीं अंधेरे का कोई अस्तित्व होता ही नहीं इसलिए तो तुम अंधेरे को निकाल नहीं सकते तुम्हारे कमरे में अंधेरा भरा है। ले आओ तलवार और टूट पड़ो अंधेरे पर वह गुरु जी का खालसा और काटने लगो अंधेरे को और देने लगो धक्का कि निकाल बाहर करेंगे कुछ कर ना पाओगे तुम अंधेरा अपनी जगह रहेगा तुम इसे धक्के मार के निकालना पाओगे ना तलवार से काट सकोगे यह है ही नहीं इसको तलवार से काटोगे कैसे इसको धक्के मारोगे कैसे तुम चाहे दारा सिंह को बुला लो और चाहे, चाहे मोहम्मद अली को इसमें धक्के से काम नहीं चलेगा जो धक्का मारेगा वो हारेगा जो धक्का मारेगा वो टूटेगा जो धक्का मारेगा वो शिथिल होगा थकेगा गिरेगा और जब दारा सिंह मार मार धक्के गिर जाएगा तो वो भी सोचेगा कि बड़ा मजबूत अंधेरा है। मार डाला मुझे निकलता नहीं मुझसे ज्यादा ताकतवर है नहीं अंधेरे में ना ताकत है ना अंधेरे में कोई बल है अंधेरे से ज्यादा नपुंसक कोई स्थिति नहीं अंधेरा है ही नहीं तो करो क्या सिर्फ दिया ले आओ प्रकाश ले आओ और अंधेरा चला जाता है अंधेरे को निकाला नहीं जा सकता या तुम समझो कि दुश्मन के घर पर अंधेरा ला के डालना हो तो डाल भी नहीं सकते कि टोकरी में भर लाया अंधेरा और डाल दिया पड़ोसी के घर में ले बैठा अब भोग तुम टोकरी में भर के अंधेरा ला भी नहीं सकते डाल भी नहीं सकते किसी के घर में अगर तुम्हें अंधेरे के साथ कुछ भी करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ेगा इस बात को ख्याल में रखो अंधेरे के साथ सीधा कुछ किया ही नहीं जा सकता अगर अंधेरा लाना है प्रकाश बुझाओ अगर अंधेरा हटाना है प्रकाश चलाओ प्रकाश है अंधेरा नहीं है अंधेरा केवल अभाव है ठीक वैसी ही बात सत्य और असत्य की सत्य है असत्य अभाव है असत्य होता नहीं इसलिए तो उसको असत्य कहते हैं क्योंकि वह होता नहीं असत्य इसलिए तो असत्य कहते हैं कि वो है नहीं वैसा है ही नहीं सिर्फ सत्य का अभाव है इसलिए असत्य से जो लड़ते हैं वो हारेंगे वो बुरी तरह हारेंगे असत्य से लड़ो मत सत्य का दिया जलाओ बुराई से लड़ो मत भलाई का दिया जलाओ पाप से लड़ो मत पुण्य का दिया जलाओ संसार से लड़ो मत परमात्मा को पुकार ये मेरा मौलिक आधार है संसार से लड़ो ही मत क्योंकि संसार है ही नहीं केवल परमात्मा का अभाव है दुकान से मत लड़ो मंदिर को खोजो पत्नी से मत लड़ो बच्चों से मत लड़ो ध्यान को खोजो संसार से मत भागो सन्यास को खोजो सन्यास आ जाए संसार नहीं है और तुम दुकान में ही रहो घर में ही रहो कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए तो दरिया ने कहा कि ग्रही हो कि सं हो इससे कुछ भेद नहीं पड़ता दिया भीतर का जल जाए विधायक बनो नकारात्मक से मत जूझते रहो वो जूझना गलत है उसमें सिर्फ हार होती पराजय होती विजेता तो बनता है आदमी विधायक के साथ जो है, है। वही सत्य है फिर झूठ कहां से आया जो नहीं झूठ आया भी नहीं गया भी नहीं झूठ है भी नहीं जब सत्य छिपा होता तो झूठ होता जब सत्य प्रकट हो जाता झूठ नहीं हो जाता आज इतना ही